द्रम कर्णे श्रीना भद्रम पश्ये क्षेत्र शैरंगदसे हैन जरायु शांति शांति शांति अथर्वेदी प्रश्नों परिषद प्रश्न के चतुर्थ मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था जिसमें सर्वज्ञ परमात्मा ने प्राण की सृष्टि की यह अर्थ था क्योंकि तो जैसे सोलह कलाओं के द्वारा सकलों दिखाई पड़ता है पुरुष ऐसे था सोलह सकल पुरुष के बारे में पूछा था और सोलह कलाओं की सृष्टि यहाँ दिखा तो सब प्राण अस्तित्व का सब बने पुरुषा परमात्मा उसने प्राण की सृष्टि की प्राण माने समि प्राण हिरण्य तो है क्योंकि सबसे पहले उत्पन्न हुई है हिरण्य की सृष्टि की प्राणा श्रद्धा ये पंचवंत है प्राण से श्रद्धा है प्राण के अन्तर श्रद्धा सब परमात्मा से सृष्ट है प्राण के अन्तर श्रद्धा जो शुभ कर्म प्रवृत्त के हेतुभूत हो है शुभकल्प तो की एक प्रवृत्ति के कारण और जाति स्त्र उसकी सृष्टि की उसके बाद जो जहां बैठ करके उसे साधन कर सके पंचभूतों की सृष्टि की हम वायु ज्योति राप पृथ्वी पंचभूतों की सृष्टि की तत्पश्चात इंद्रियों की सृष्टि की दो प्रकार की फिर तो मन मन के बाद अन्न की सृष्टि की अन्न के पश्चात सामर्थ्य की सृष्टि की बल की सृष्टि उसके बाद जब बल हो गया मानसिक बल शारीरिक बल और तप इंद्रिय निग्रह आदि रूप तप की सृष्टि की या तप से जब शुद्ध हो जाता तब मंत्र मंत्रित हो जाते हैं मंत्रों की सृष्टि की और मंत्र के बाद कर्म मंत्र भीत होते हैं कर्म कर्मों की सृष्टि की अग्निहोत्र आदि जितने कर्म हैं उसके बाद कर्म का फल लोक तत्त शरीर आगामी लोक शरीर उसकी सृष्टि की और लोक में तत्त नाम एक एक तत्त देवदत्त इत्यादि की सृष्टि की तो प्राण से लेकर के नाम तक सोलह कलाएं हैं इस सोलह कला पुरुष के बारे में हिरण्य राव कौशल जी ने मेरे से पूछा था करके सुकेशा भारद्वाजी ने कहा राजकुमार हिरणराव कौशल ने आकर के मेरे से एक बार पूछा तुम सोलह कला पुरुष के बारे में जानते हो कहा मैंने कहा मैं नहीं जानता तो मैंने उसके चेहरे से कहा भी जानता हुआ जो तो नहीं बताता हो उसका किया हुआ पुण्य कर्म नाश हो जाता है मैं ऐसा झूठ बोल नहीं सकता हूं नहीं जानता नहीं। वो वापस चला गया मेरे मन में छुपा हुआ है आपसे मैं पूछता हूँ यहाँ पर पिपला दृष्टि से सुकेश भारद्वाज ने पूछा था वही है यहाँ चर्चा है अच्छा ठीक आ है एवं पर परपक्ष का खंडन हो गया है सांख्यों ने प्रधान को कर्ता मानना पुरुष को केवल भुगतान मानना यह चल रहा था सांख्य के साथ झगड़ा चल रहा था परपक्ष का खनन करके निराकरण करके श्रुति व्याख्यान पूर्व स्त्रुति के व्याख्यान कर करते हुए, हुए भाष्यकार स्राणम असर से तात्पर्य महा भाष्यकार ये बताना चाहते हैं सप्राणम असिजता इस श्रुति का तात्पर्य बताना चाहते हैं जैसे राजा या ईश्वरेण दृष्टान्त दिया है राजा या तो राजा जैसे राजा के द्वारा सर्वाधिकारी मंत्री आदि का नियुक्ति किया जाता है ठीक है इसी प्रकार उस पुरुष ने पुरुषेण प्राण सृजते प्राण की सृष्टि की जाती है जैसे राजा एक अधिकारी की नियुक्ति करता है ठीक इसी प्रकार सर्वाधिकारी जो प्राण है पुरुषेण सृजते पुरुष के द्वारा सृष्टि की जाती है प्राण की यथा कथम प्रश्न आय सृष्टि की तुरुष उक्त प्रकार ने चक्र है कस्मिन उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्या कस्मिन वह प्रतिष्ठते प्रतिष्ठा यही है विचार उक्त प्रकार उस प्रकार से विचार किया किसके निकलने पर मेरा निकला हुआ हो जाता है किसके रहने पर मेरा रहना होता है तो द्वितीय मंत्र में था वही है यह तृतीय मंत्र जो था वही है स पुरुषा पुरुष स उक्त प्रकार सर्व प्राण <hit> <audience> समि प्राण है प्रान, सर्व प्राण गर्भ समी प्राण सर्व प्राण हिरण्य गर्भ आख्य जिसको हिरण्य नाम है जिसका आख्या, आख्या नाम हिरण्य गर्भ आख्या आख्या मैं नाम जिसका नाम है हिरण्य कहते हैं ऐसा प्राण को सर्व प्राणी कर्ण आधारम अंतरात्मान संपूर्ण प्राणी मात्र का जो कर्ण है ये इंद्रिया समुदाय है उसके कैसे आधार है तागात में आधार है आधार या आधार आधे भाव से नहीं है तादात आधार सब उसी में समर्पित है जितने भी सूक्ष्म शरीर है उसी प्राण में में समर्पित समर्पित है उसकी की। अंतराता अंतर आत्मा अंतरात्मा है वो अंतरात्मा ने थूल शरीर के भीतर है और ये जो सूक्ष्म शरीर का भी वो स्वरूप है इसलिए अंतरात्मा ऐसा कहा ये प्राण के विशेषण लगा दिया सर्व प्राणी आधारम अंतरात्मान प्राणम स्त्री ऐसे प्राण की सृष्टि की ये कहा एक नंबर की टिप्पणी आधारम तादात्म्य आधार आधार आधे भाव नहीं समझना प्राण के ऊपर में इंद्रिया बैठी हो ऐसा नहीं मान लिया तादात्म आधार स्वरूप तादात्म्य आधार स्वरूप स्वरूप है इंद्रियों का स्वरूप है सबका समस्तों व्यस्त आधार यही तात्मे ना आधार का ना क्यों समी में बेस्टि का तादात्म्य होता है समी में जो बेष्टि होता है उसके तादात में होता है समस्टी रूप में प्राण हिरण नगर है और बेष्टि जितने में तादात में रूप से उसमें सौ रूपये में सौ रूपये रहते हैं एक दो तीन चार सब होते हैं तादात में समी में बेष्टि का तादात्मा होना चाहिए श्रेष्ठ भाव अतः प्राणा श्रद्धां तथा पश्चात उसके पश्चात अतः पश्चात प्राण से श्रद्धा की सृष्टि के मैंने प्राण की सृष्टि के अनंतर श्रद्धा की सृष्टि की यह कहने जाते हैं क्या है वो श्रद्धा क्या है सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृति हेतु भूतान प्राणी मात्र के लिए शुभ कर्म के लिए जो प्रवृत्ति का कारण भूता है कौन श्रद्धा सर्व प्राणी नाम जितने भी प्राणी है संसार में सबके शुभ कर्म के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है जिसके कारण जिस श्रद्धा के कारण शुभकर्म में प्रवृत्ति होती है इसका तुबोतां, कारण है वो हेतु स्वरूप की सृष्टि के पश्चात किस किस पंचभूतों की सृष्टि है ये बताना इसके लिए कहते हैं तत कर्म फल उपभोग अधिष्ठानी कारण भूता महाभूता कहते हैं महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत हैं कर्मफल उपभोगल के उपभोग के समय में साधन जो होते हैं हमारे शरीर आदि उसके जो अधिष्ठान होते हैं जिसे ही बनते हैं शरीर बनते हैं साधन के अधिष्ठान कर्मफल भोगने के साधन होते हैं शरीर उसका अधिष्ठान जो आश्रय है भूत भूतों से बना हुआ है उसकी सृष्टि की पंचभूतों की सृष्टि की कैसे तो खम शब्द गुणम शब्द गुणो यश्य सा शब्द गुण गुणम खम आकाशम शब्द गुण वाला एक गुण वाला है आकाश में एक ही गुण है शब्द गुण शब्द गुण शब्द गुण यश्य बहुगुरी समास करना शब्द गुणम आकाशम खम शब्द गुण वाला आकाश की सृष्टि के पहले पंचभूत तो में हैं क्योंकि जो सर्व सभी प्राणियों के कर्म के जो साधन है शरीर आदि उसके आश्रय हो जाता है ये पंचभूत होने पर ही शरीर बनेगा उसकी सृष्टि किया है माने शब्द गुण शब्द गुण वाला जो आकाश है वह और वायु स्वे ना स्पर्शे ना कारण गुण है ना चाहे विशिष्ट द्विगुण दो गुण वाला वायु है एक गुण वाला आकाश है तो दो गुण वाला वायु है एक तो अपने स्पर्श गुण विशेष है वायु में किसके अपेक्षा आकाश के अपेक्षा और एक कारण का गुण है आकाश का गुण उसमें है शब्द भी है वायु में शी शी शी अब आय आते पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा सभी में हो जाता है है है आवाज आवाज आता है जो आवा लेता तो, तो, तो कारण उसका। उसका गुण, गुण के सहित विशिष्ट हो गया दो गुण वाला हो गया वायु तथा ज्योति ही ज्योति शब्द है ज्योति माने क्या है प्रकाश तेज जिसको बोलते हैं स्वे नूपेण अपना रूप उसका है रूप है उसका शब्द स्पर्श रूप रूप होता है उसका रूप के विषय में पूर्व के दो गुण आये हुए है शब्द स्पर्श आए हुए त्रिगुणम तीन गुण वाला है पौन तेज ज्योति ही त्रिगुणम ज्योति शब्द नपुंसक ले त्रिगुणम बोला त्रयोगुण है त्रिगुण तीन गुण है जिसमें उसको त्रिगुण कहा जाता है तीन गुण वाला है ज्योति तेज शब्द स्पर्श पर अपना गुण है उसका शब्द स्पर्श शब्द स्पर्श कारण के गुण है शब्द तो स्पर्श और अपना एक गुण है रूप तीन गुण वाला तथा आप उसी प्रकार जल की सृष्टि की फिर आप तो रसे नुणे ना, ना असाधारण ना उसका असाधारण गुण है रसवाद जो सड़ रस होता है कटु अम्लादि सड़ोरस होते हैं मधुर अम्बलादि सदरस उसका गुण है और पूर्व गुणानुप्रवेश पूर्व के जो तीन गुण आ जाएंगे शब्द स्पर्श रूप मिलकर के चार गुण वाला है कौन आप चतुर्गुण आप बहुवचन है स्त्रीलिंग वाचक शब्द है चतुर्गुण जैसे रमा बोलते हैं बहुवचन वैसा है आप चतुर्गुण चार गुण वाला जल है तथा गंध गुणे न पूर्व गुणानुप्रवेश पंचगुण पृथ्वी का उसी प्रकार पृथ्वी का अपना विशेष गुण होता है गंध सूरभि दुर्ग सूर्य असुर गंध होता है और पूर्व के चार गुण आए शब्द स्पष्ट रूप रस चार गुण शायद पंच गुण वाली पृथ्वी पंच गुणा यश यश्याम सा पंच गुणा पृथ्वी पांच गुण वाली पृथ्वी है पंच गुणा पृथ्वी का तैर एवं भूत इन भूतों के द्वारा ये जो पांच भूतों की सृष्टि जब हो गई तयी भूतई रेव तई रेव भूत आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकार भूतों से उत्पन्न हुए जो तो इंद्रिया दो प्रकार के इंद्रिया क्योंकि खम खम ज्योतिराप रापक पृथ्वी आगे इंद्रियम है मंत्र में इंद्रियम उन्हीं पंचभूतों के द्वारा सृष्ट हुए हैं बने हुए कौन इंद्रियम द्विप्रकार जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दो प्रकार की इंद्रिया हमारी दस इंद्रिया है इंद्रिय की उत्पत्ति भी कौन है बुद्धिर्थम कर्मार्थम चर्म कुछ तो ज्ञान के लिए है बुद्धिर्थम ज्ञानार्थम जो चक्षुरादी है ज्ञान के लिए होते हैं चक्षु श्रोतर और घाण त्वक रसमा ये जानकारी के लिए होते हैं ज्ञान ज्ञान इंद्रिया है और बाघ पाणी पाद पायु उपस्था कर्म इंद्रिया है बुद्धिर्थम कर्मार्थम बुद्ध अर्थम ज्ञानार्थम कुछ तो जानने के लिए है ज्ञान के लिए है और कुछ कर्म के लिए है दो प्रकार के इंद्रिया इस सृष्टि की 10 संख्या में दस संख्या है इंद्रियों की संख्या 10 है इसकी सृष्टि की ही कहा तस्वरम अंतस्तम संशय संकल्प लक्षण माना और वो इंद्रियों का जो ईश्वर है जिसके वने पर इंद्रिया काम कर पाती है जिसके अभाव में इंद्रिया काम नहीं कर सकती है वो कौन है वो मन है इंद्रियों को अपने विषय के आर्जन करने के लिए मन की आवश्यकता है और मन को अपने विषयों के आर्जन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है सुख दुख आदि का अनुभव करेगा जो भी करेगा सुखाकार वृत्ति आज बनेगा इंद्रियों की आवश्यकता नहीं वहां और इंद्रियों को अपने रूप देखना हो तो इंद्रिय चक्षु को मन चाहिए तभी न तो अन्यत्र ना भोगो ना पश्चिम हो जाए ना दर्शन ऐसी स्थिति इसलिए कहा कि तस् ईश्वरम कहा तस्मन इंद्रियम इंद्रियों का जो ईश्वर है स्वामी है नियामक ईश्वर मन नियामक मन अंतस्तम जो भीतर है शरीर के भीतर है अंतस्थम भीतर संशय संकल्प लक्षण जिसका संशय करना और समीचीन वृत्ति और वृत्ति दो प्रकार की वृत्ति बनाना जिसका संशय करना फिर निश्चय करना उसका काम है संशय संकल्प लक्षण संशय करता है ये है कि वो है फिर बाद में निश्चय करता है सम्यक कल्प संकल्प और विरुद्ध कल्प विकल्प संशय विकल्प भी होता है ठीक ठीक बोलता है विकल्प बोलता है ऐसे ही चलता है मन के स्वभाव है ऐसा होता है ऐसा मन की सृष्टि की प्राणी नाम कार्यकरण इस प्रकार पंचभूतों की सृष्टि हो गई तो शरीर सृष्ट हो गया शरीर सृष्ट हो गया तो इंद्रिया आदि सृष्टि हो गई मन भी सृष्टि हो गई अब प्राणियों के जो कार्यकरण की सृष्टि हो गई शरीर भी बन गया है इंद्रिया भी बन गई है कार्यकरण सृष्ट एवं प्राणी नाम प्राणी मात्र की कार्य शरीर इंद्रियादि की सृष्टि करके उस परमात्मा ने क्या किया तत्थम उनकी स्थिति के लिए स्थिति के लिए शरीर इंद्रियादि की स्थिति हो रक्षा हो सके इसके लिए ब्रीहीदी लक्षण अन्नम धान जग आदि जिनका स्वरूप है अन्न की सृष्टि की इंद्रियम मन आगे अन्नम आया है अन्न की सृष्टि की तथस् उसके पश्चात अन्न के सृष्टि के बाद अन्नाद अन्नाद्यम जो खाया हुआ अन्न से सामर्थ्य आ जाता शरीर में शरीर की पुष्टि हो जाती है सामर्थ्य आ जाता है बल की सृष्टि अन्न के बाद हो कि खाया हुआ अन्न रखा हुआ अन्न से बल नहीं पैदा होगा ये कहते हैं तत अन्नाद अद्यमानाद अन्नाथ जो खाया गया क्षण धातु है हुआ है शक्ति बल, बल बल सर्व कर्म प्रवृत्ति सारे कर्म मात्र की प्रवृत्ति के, के साधन यही बल है बल नहीं तो कोई कर्म हो नहीं सकता शारीरिक बल मनोबल सब बल चाहिए तभी कोई कर्म में प्रवृत्ति हो पाए नहीं तो बल के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है सर्व कर्म प्रवृत्ति साधन संपूर्ण कर्म मात्र के प्रवृत्ति के साधन है कौन बल उसकी सृष्टि की का वीर की सृष्टि की तरवीरी बताओ जो प्राणी नाम तपोह और वो जो जो वीर वाला व्यक्ति होगा बल वाला होगा सामर्थ्य वाला होगा उसके लिए तब की सृष्टि की तरवीरी बताओ वीरवान है जो लोग सामर्थ्यशाली है उन प्राणियों के लिए प्राणी नाम तब की सृष्टि की क्या है तब विशुद्ध साधनम जो कि शुद्धि के साधन है तपस्या अंतकर से अंतकर्म शुद्ध हो जाता है विशुद्ध विशुद्धि तपह तपस्त नपुंसक ऐसे विशुद्ध साधन का शुद्धि का साधन तो तप है उसकी सिद्धि विशुद्धि साधन तपकीर्य बाना किसके विशुद्धि के साधन है जो पाप आदि के द्वारा घिरे हुए हैं संकीर्ण और रखे उनके लिए विशुद्धि के साधन है जो पुण्य पुण्यकर्म है पुण्यकर्म जिसके पास है उसको तो विशुद्धि के साधन की जरूरत नहीं है जो पाप के द्वारा संकीर्ण हो गए हैं संकर हो रखा है जिनको विस्तृत हो रखा है उनके लिए नाम प्राणी नाम विशुद्धि साधन तपो अस्त्र ऐसा हमारा जो संकर्य है पाप फे हुए है प्राणियों के लिए शुद्धि का साधन है तप उसकी सृष्टि उसके पश्चात तप तो के बात करें मंत्रण्य तपो विशुद्धांत बहिर्करण मंत्र ऐसा मुख्य करना तपस मान ये पंचमी है वहां पर तपसो विशुद्ध तपो विशुद्धा हो रखा है समस्त पद है तप से विशुद्ध हो गया अंतकरण बहिशु इंद्रिया और बहिष्करण अंतकरण जिन लोगों का उन लोगों के लिए मंत्रों की सृष्टि यह बोला चाहता है वहां पहले समास करना देना पंचमी समास करना देना तपस विशुद्ध तपो विशुद्ध ऐसा तपस्या से तप से जो विशुद्ध हो गया है शुद्ध अंतकरण और बहिकरण दोनों देश का मानिए अंतकरण भी और बाहर के इंद्रियां भी जिसके शुद्ध हो चुके हैं तपस्या के द्वारा ऐसे लोगों के लिए चतुर्दाय उनके लिए मंत्र मंत्रों की सृष्टि ऐसा हमने करना तपो भी करने ध्यान मंत्र जब तप के सृष्टि के बाद तब से जिसके बहिष्कर बहिर् इंद्रियां और अंतकरण मन जिसका शुद्ध हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए मंत्रों की सृष्टि की मंत्र उन्हीं को स्फूरित होंगे जो तपस्या से अंतकरण बहिष्करण जिनका शुद्ध हो चुका हो उनके लिए मंत्रों की सृष्टि की कहा कैसा है मंत्र कहते हैं कर्म साधन भूता कर्म के साधन है मंत्रों के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता कोई भी देवताओं को पूजा करना हो मंत्र चाहिए कुछ भी करना हो मंत्र चाहिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक कुछ भी करना हो मंत्र के बिना काम नहीं चलेगा मंत्र चाहिए सनातन धर्म की परंपरा है मंत्र मंत्र कैसे कर कर्म साधन भूता कर्म के साधन स्वरूपा है मंत्र मंत्र जितने भी है कर्म के साधन हैं। साम रस शब्द है बहुवचन है वो अथर्वेद चार प्रकार के वेद माने जाते हैं ये मंत्र इस प्रकार के मंत्रों की सृष्टि की कहा ततः उसके प्रचार मंत्रों की सृष्टि के बाद क्या किया जाते हैं कर्म जब मंत्र हो तो मंत्र का प्रयोग क्या होगा कर्म होगा कर्म की सृष्टि करते हैं जब सावन बन गया तब कर्म करें कर्म की सृष्टि तथा मंत्रों की सृष्टि के, के पश्चात कर्म अग्निहोत्र आज लक्षण कर्म क्या है नित्य कर्म है नैवित्य कर्म है काम्य कर्म है तीन प्रकार के कर्म शास्त्रों में विहित है यही तो कर्म है नित्य कर्म नैवित कर्म और काम्य कर्म निषि कर्म को तो कर्म कहा नहीं जाता शास्त्रों विहित तो है नहीं कर्म नहीं कहा कोई मंत्र विराम तो करता नहीं मंत्रों के द्वारा भी तीन ही प्रकार के कर्म हैं नित्य नैवित काम्य तीन प्रकार के कर्म तथा कर्म अग्निहोत्रा लक्ष्मण अग्निहोत्रा स्वरूपा जो नित्य कर्म है नैदिपित कर्म भी है दर्श पूर्ण मास आदि कर्म नैवित कर्म होते हैं और काम्य कर्म स्वर काम ये पशु काम का ये पुत्र काम ये इत्यादि काम्य कर्म है इन कर्मों की सृष्टि त तो, तो लोक कहा जब कर्म हो गए तो लोक की सृष्टि क्या कहते हैं लोक माने क्या कर्मणाम फलम कर्म का फल आगामी शरीर लोक आए जो आगामी शरीर कर्म का फल होगा उन लोगों की सृष्टि की क्यों भूरादि लोग तो पहले बने हुए हैं कहा कर्मणाम फलम कर्मों के सृष्टि के बाद कर्म का फल जो लोक है लोक की तेसु से सृष्टानाम प्राणी वो जो वो जो सृष्ट लोक है उन लोग में सृष्ट जो प्राणी है उनका नाम अच्छा। नाम की भी सृष्टि की क्या देवदत्त इत्यादि जन्म भिन्न नाम है जितने भी पनुष्य प्राणी है सबका नाम अलग अलग एक-एक नाम रखा हुआ नाम की सृष्टि किया इत्यादि इस तरह से बता दिया सोलह कलाओं की सृष्टि यह है एवं ये कला इस प्रकार ये जो कलाए हैं कला मान अवय सोलह अवयव है जिसके बारे में पूछा गया था सोलह कला वाला पुरुष के बारे में वह ये सोलह कला वाला पुरुष आत्मा पुरुष आत्मा हो जाएगा ये सब अवयव है सोलह एवं ये कला इस प्रकार ये कला है बहुवचन है यथा कला है। ये कला है प्राणी नाम अविद्यापेक्ष प्राणियों के जो अविद्या के बीज अविद्या है प्राणियों के अविद्यादी जो बीज है वही दोष के कारण से बनाए गए हैं प्राणी के अज्ञान से अज्ञान के कारण से बनाई गए कला कला क्यों सृष्टि की एवं यहा कला प्राणी नाम जो प्राणिया है भो, भोगने वाले हैं। उनका अविद्यादि दोष बीच अपेक्षाया अविद्यादि जो दोष है अविद्या काम कर्म अज्ञान है प्राणियों में अज्ञान के कारण उनकी विषयों की इच्छा हुई विष्वों की इच्छा होने से कर्म किया हुआ है इसलिए सब बनाना पड़ा है अविद्या काम कर्म अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा इसलिए कलाएं बनानी पड़ी सृष्ट किया तिविर की दृष्टि सृष्टा सृष्टाई किसी को तिमी रोग लग जाए तो एक चंद्रमा को दो चंद्रमा दिखाई देता है अथवा अंगुली से दवाएं की आंख को तभी एक व्यक्ति दो दिखता है ऐसे रोग के समान है ये वास्तव में नहीं है ये जो दूसरा दिखने वाला वास्तविक होता क्या रोग में एक चंद्रमा है दो दिखेगा जो दूसरे रूपांतर में दूसरा दिख रहा है वो चंद्रमा है क्या नहीं ठीक ऐसा ही है ये, है, ऐसे है। ये कलाएं ऐसी ऐसी तैमेर का दृष्टि है, जैसे तैमिर रोग लग, लग गया है किसी व्यक्ति को तिमिर रोग वाली को तैमेरिक बोलते हैं तिमिर रोग जिसको लग जाए एक वस्तु दो दिखता है उसको तिमिर रोग लगने पर एक तिमिर नाम का रोग होता है जिसमें एक वस्तु दो दिखाई देगा और पित्त रोग लग लगने पर पीला दिखेगा सारा पित्त रोग ना है वो काम रोग नहीं है पित्त को काम वाले बोलते हैं ये तैमेरिक रोग है, का जो है वाला के द्वारा दृष्टे, उसके दृष्टि से जो शीर्षक वह न उस प्रकार के कला है वास्तव में रोता नहीं है अविद्या के कारण दिख रहा है और रोग के कारण दिख रहा है ये कलाएं कि कब दिख रही है अविद्या के कारण अज्ञान के कारण दिखने वाले हैं ज्ञान काल में नहीं दिख रहे अथवा तैबीरिक दृष्टि सृष्टा द्विचंद्र कहा चंद्रवा दिखाई पड़ते रोग व्यक्ति को ठीक इसी प्रकार ये भी है अथवा मशक मक्ष का रोग वालों को और भी दिखाई पड़े द्विचंद्र देगा अथवा कभी मच्छर जैसा दिखाई देगा कभी मक्खी जैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा आंखों के दृष्टि ऐसी बन जाती है उसकी ठीक इसी प्रकार कलाएं भी वैसी है वास्तव में नहीं आए अथवा दूसरा दृष्टांत देते हैं स्वप्न दृष्टा जर्वप्रधार्थ जैसे स्वप्न काल में जो देखे हुए पदार्थ वास्तविक होते हैं क्या नहीं स्वप्न में एक भिखारी राजा बनकर घूमता है जब झगता है तो भिखारी पाता है क्या कुछ हुआ कुछ नहीं होता ठीक इसी प्रकार की कला है वास्तव में नहीं है मिथ्या है वास्तव में नहीं है ये कहना चाहते हैं स्वप्न दृक्ष द्रिष्ट, दृष्टा जैसे स्वप्न दृष्टा के द्वारा सृष्ट किया जाता है बनाया जाता है सर्प पदार्थ जितने भी पदार्थ होते हैं वही से ही कलाज हैं। दो दृष्टांत देकर कहा माने इनकी वास्तविकता नहीं है परमार्थ में वास्तव में नहीं है पुनः पुनस्तम पुरुषे प्रलिय थे अगले मंत्र आदि में सिद्ध करेंगे जिससे उत्पन्न हुए थे इसी में लय हो जाते हैं जिस रज्जु में हम सर्प की कल्पना करते हैं सर्प पैदा होता है जिस रज्जु से आगे सर्प का विलय कहां होगा उसी रज्जु में होता है क्यों जो मिथ्या वस्तु होता है वास्तव में होता ही नहीं जिस अधिष्ठान में दिखाई देता था उसी में उसका अभाव दिखा होगा यही है पुनः दसम पुरुष जिस पुरुष ने इनके बनाया जैसे सांप को बनाती है ठीक उसी में लीन हो जाता है ठीक इसी प्रकार उसी पुरुष में ही प्रलियन लीन हो जाते हैं कलाए हित्वा नाम रूपाधि विभाग इनमें दो विभाग हर में दो विभाग लगा हुआ है नाम और रूप और अपने अपने आकृति और अपना अपना एक नाम सबका है जितने भी व्यक्ति होंगे हर व्यक्ति का एक एक नाम होगा एक एक आकृति होगी मनुष्य भी चौरासी में से एक आकृति है फिर भी यहाँ अलग अलग आकृति है फोटो सबके अलग अलग आना है सबके आकृति अलग है कुछ ना कुछ भेद आएगा शायद कैसे भी जोड़े भेद आ जाएगा नाम रूप आकृति वेद समाप्त कर जाते हैं यही है नाम रूप नाम रूपाधि विभाग जो कला रूप में थे उसको त्याग करके वह आत्मा में ही फिर विलीन हो जाते हैं जिस आत्मा से उत्पन्न होते हैं उसे आत्मा ही विलीन हो जाता है ज्ञान काल में उसे विलीन हो जाता है अज्ञान काल में उत्पन्न हुए थे आत्मा से ही अज्ञान काल में उसमें विलीन हो जाते हैं जैसे रज्जु के अज्ञान काल में सर्व पैदा हुआ और रज्जु के ज्ञान काल में उसे हो गया ठीक इसी प्रकार है कथम कैसे तो आगे मंत्र से बताएंगे कैसे विलीन होते हैं उसके बारे में अगला मंत्र बताएंगे दृष्टान दिया गया जैसे ईश्वर सर्वाधिकारी को नियुक्त करता है उसी राजा उसी प्रकार उस परमात्मा ने सर्वाधिकारी मुख्य प्रमाण की सृष्टि की जिसके आगे अपने आप सारी सृष्टि हो जाती है ऐसा कहा राज यह समझ रहा है अक्षरा प्रश्न एक, -एक पद की व्याख्या करेंगे प्रश्न पूर्वक कैसे कैसे सृष्टि की कला अक्षर माने शब्द पदों की बारे में अक्षर कहा गया एक पदों के प्रश्न पूर्वक अर्थ करते हैं कहा हम प्रश्न कर दिया उत्तर दिया सपुरुष उक्त प्रकार इक्षिता उक्त प्रकार का अहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्य में कस्म वितयामी यही उक्त प्रकार यही है उक्त प्रकार है नाक्षण करके सर्व प्राण हिरण्य गर्भा सबका जो प्राण है समी प्राण हिरण्यगर्भ गर्भ नाम को पैदा किया कहा हिरण्य इति आख्यायेन उपाधि न जिस उपाधि के कारण परमात्मा का नाम हिरण्य हो जाता है परमात्मा ही हिरण्य हो जाना है होना है जिस उपाधि के द्वारा कौन सी उपाधि है सूक्ष्म उपाधि इसलिए यही करना का कहना कर, चाहते हैं हिरण्य गर्वा आख्या ऐसा न हिरण्य गर्व नाम है जिसका उसी परमात्मा का नाम हिरण्य गर्भ हो जाना है जिस उपाधि से हिरण्य गर्भ बनना है उपाधि की सृष्टि की कामना है उस उपाधि की सृष्टि सूक्ष्म शरीर की पुंज की सृष्टि की ये बोलना चाह रहे हैं हिरण्य गर्भ इति आख्या उपाधि ना परमात्मा आत्मा भगवती आत्मा को हिरण्य नाम जिस उपाधि से मिल जाती है आत्मा ही हिरण्य नाम वाला हो जाता है किस उपाधि से जब अंतकरण सूक्ष्म शरीर रूपी पुंज में वो उपाधि लग जाए तो वो पुरुष आत्मा को हिरण्य गर्म कहते हैं उसकी सृष्टि की माने सूक्ष्म शरीर की सृष्टि की जीव की सृष्टि नहीं समझ रहा हिरण्य शब्द से ये यहां अर्थ निकालना चाह रहे हैं जीव की सृष्टि नहीं सूक्ष्म शरीर की पुंज की सृष्टि की यह बोलना चाह रहे हैं हिरण्य गर्भ इति आख्या उपाधि ना बहुगुरी समास है ध्यान देना हिरण्य गर्भ की सृष्टि की कहने हिरण्य आख्याम अच्छा ऐसा लिखा है भाष्य में तो हिरण्य है उपाधि जिस जिस आत्मा की कहते हैं हिरण्य इति आख्या हिरण्य ऐसा नाम जिस उपाधि के द्वारा आत्मा आत्मानुभवती आत्मा का होता है तम बुद्धि अभिन्न सर्व प्राण समि प्राण बुद्धि से अभिन्न समस्टि की सृष्टि की जाता यथाश्रुत और जैसा सुनाई पड़ा है हिरण्यगर्भ से में लेंगे जीव को लेंगे तो कश्मीर कश्मीन उत्क्रांत हम उत्क्रांत उत्तक भविष्य में ये घटेगा नहीं कहना चाहते जीव को निकलेगा नहीं ना निकलने वाला कौन प्राण है इसलिए हिरण्य गर्भ उपाधि से जिस आत्मा को हिरण्य गर्भ नाम पड़ता ना जिस उपाधि के कारण हिरण्य नाम मिलता है किस सूक्ष्म से रिपुंज से यही जाना चाहते हैं यथाश्रुत जैसा सुनाई पड़ा वैसा लेंगे हिरण नगर में जीव लेंगे यदि तो कश्मीन हम उत्क्रांत है आत्मना उत्क्रांत आदि उपाधि सृष्टि प्रस्तुत क्योंकि यहां पर किसके निकलने पर मेरा निकलना होता है कहने का मतलब आत्मा के उत्क्रांति के जो निमित्त है उपाधि उसके बारे में प्रश्न है ये विचार ये कहना चाहता है इत्यादि आत्मा उत्क्रांति आदि उपाधि सृष्टि आत्मा की उत्क्रांति और स्थिति उत्क्रमण और स्थिति के उपाधि सृष्टि के सृष्टि प्रस्तुत सृष्टि का प्रस्तुत होने से प्रगभ सृष्टि का चल है उपाधि की सृष्टि के बारे में माने उपाधि हट जाए तो उसका नाम भी हट जाएगा हिरण्य नाम हट जाएगा आत्मा का इस हिरण्यगर्भ से जीव से अथथात् हिरण्यगर जीव यदि लेंगे हिरण्यगर्भ्यम करके यहाँ आया है तो जीव को यदि लेंगे तो अथथात् ऐसा नहीं हो पाएगा जीव के निकलने पर आत्मा का निकलना नहीं होता है वो तो, तो, तो जीवी आत्मा हो जाता है इसलिए तथा उत्क्रम विरोधापत्य उत्क्रम का विरोध हो जाएगा माने जीव के निकलने पर निकलना, निकलना माने स्वयं माने जिस उपाधि से वो जीव रूप में आ जाता है तो उसको उपाधि की सृष्टि करनी है तो उपाधि कौन है वहां सूक्ष्म सूक्ष्म का पुंजीव को नहीं जाना जीव तो आत्मा ही होना है ना जब सूक्ष्म पुंज में आत्मा अभिमान करेगा तो उसको हिरनगर में गएंगे उस काल ये लेना है ये कहा जीवस आता था था था। जीव उपाधि रूप में नहीं है जीव तो स्वयं आत्मा ही जीव रूप में आया हुआ है तो उसमें निकलने पर मैं निकलूंगा ये कहना नहीं है जिस अंतर सूक्ष्म के निकलने पर मेरा निकलना होता है कर विचार है ये कहागर व्याख्या में इति स्तु आत्मा हिरनगरवादी संसारित भावो की यद उपाधि फिर हिरण्य क्यों बोला होगा जब सूक्ष्म को ही लेना था होगा जीप को नहीं लेना था होगा जीप है ना वो मैंने जिस उपाधि से हिरण्य गर्भ नाम आत्मा को मिलना मैंने जीवत्व तो में आना वो वो उपाधि की सृष्टि की अर्थ क्यों निकाला गया हिरण्य गर्भ जो भाष्यकार हिरण्य गर्व नाम दे दिया तो हिरण्य क्यों नहीं ले रहे प्राण गर्थ हिरण कहते हैं हिरण गर्भाख्यम यदि उत्तर क्यों कहा गया सूक्ष्म तो शरीर के पूज्य को लेना की कथन है, आत्मा के, का रहा। ये उपाधि के कारण सिद्ध करने शरीर आदि उपाधि हो जाते हैं तो कभी विराट नाम पड़ जाता है कभी हिरण्य गर्भ नाम पड़ जाता है कभी कुछ नाम पड़ जाता है यह सब आत्मा की उपाधियां हैं सारी यही कहने के लिए हिरनगर वी संसारावो भी संसार विभागों की ये तत्धि का ये सूक्ष्म उपाधि वाला है सूचय ये सूचित करने के लिए हिरणगर वाख्यम कहा, कहा। माने वहां जीव को नहीं लेना है जीव तो स्वयं परमात्मा ने हो जाना है उस उपाधि के कारण से इसलिए उपाधि के निकलने पर जीवो तो समाप्त तो हो जाना है मेरा निकलना होता है तभी घटेगा इसलिए ऐसा अर्थ किया हिरण्य गर गर्भ शब्द गर्थ हिरण्य गर्भ उपाधि जिसके निमित्त से होता है वो निमित्त को या, ऐसा है आत्मा को जिस है, है, है अच्छा। जो जिस उपाधि के कारण उसी मिलिया है हिरण्यगर्भ शब्द से यह कहना कहा अच्छा तस् समित्व हिरण्य गर्भ है समी लेना प्राण शब्द गर्ता समि लेना दृष्टि नहीं लेना एक सर्व प्राणी नाणम इत्यादि ना, कहा सर्व करण आधारम कहा करण आधारम ये भाषण सारे प्राणी मात्र के जो करण पुंज हैं उसका आधार है अंतरात्मान कहा आधारम के आगे तो अंतरात्मा मान क्या सर्वस्थूल शरीरांतरत्व सारे स्थूल के भीतर होने से उसको अंतर आत्मानम बोल दिया है स्थूल शरीर के भीतर है सूक्ष्म शरीर सर्वस्थूल शरीर आत्मबुद्धि गोचरत्वात्मान्य अंतर आत्मानं क्यों कहा एक तो के भीतर होने से अंतर हो गया अंतर आत्मान आत्मा क्यों कहा कहते का अहम बुद्धि का विषय बनता है वो आत्मबुद्धि गोचरत्वात् आत्मबुद्धि माने टिप्पणी आत्मबुद्धि माने अहम बुद्धि नंबर की टिप्पणी में कहा अहम बुद्धि का विषय होता है वो इसलिए हैत्म शब्द से कहा गया उसको ये कहा कहा अंतरात्मा अंतरात्मा सहित इसलिए है वो इति आनंतरिया यम पंचमी तो तत कर्म फलभोगानी भूतानि इत्यादि कहा था तथा माने क्या लेना है उसके पश्चात क्या टीकाकार बोलते हैं ततः का अर्थ यदि आनंदरी अर्थ इम पंचमी इम पंचमी पंचम्याल सूत्र है शब्द से तस्मात अर्थ में ततः बनता है पंचमे तसे क्या होता है तहसील प्रत्यय होता है यत ततः जो बोलते हैं तहसील है ये पंचमी जो है यहाँ है ततः भाषण में जो ततः पद है, तता है।, तता है तता पंचमी क्या है किस अर्थ में तो ये कहते हैं टीका में कहते हैं ततः यदि आनंद अर्थ आनन्तरी अर्थ में पंचमी है उसके अनंतरी अर्थ ले उसके अनंतर ततः आनंतरीय अर्थ है तथा में जो पंचमी दिख रही है ततः तसील पंचमी अर्थ में है आनंद अर्थ में समझना इस पंचमी को उससे ऐसा अर्थ नहीं निकालना उससे प्राण से श्रद्धा श्रद्धा से भूतादि पैदा हुई ऐसा छह अर्थ नहीं निकालना आनंतरीय श्रद्धा के उत्पत्ति के पश्चात पंचभूतों की सृष्टि की जाती है अर्थ में पंचमी है एक आगे भी ऐसे आएगी पंचमी आएगी ध्यान देना वहां वही आनंद अर्थ में लेना जहां जहां पंचमी मिलेगी आगे पंचमी विभक्ति वहां आनंतरी अर्थ लेना एक उत्तरत्री आगे भी ऐसे अर्थ करना एक भूत कार्य प्राण से कथम तथा पूर्व कालीन एक प्रश्न होगा प्राण जो है पहले भूत की सृष्टि होगी और पंचभूतों की जब सृष्टि होने के बाद अपंचीकृत भूत अवस्था में रज, रज संपूर्ण रजोगुण ये समस्ती रजोगुण है भूतों का उससे प्राण की सृष्टि होनी है तो पहले प्राण की सृष्टि बाद में भूतों की सृष्टि कैसे बोल दिया पहले भूतों की सृष्टि बोलनी चाहिए फिर प्राणों की सृष्टि बाद में होना चाहिए पंचभूतों की सृष्टि के पश्चात प्राणों की सृष्टि होनी चाहिए या कैसे बोल दिया प्राण की सृष्टि पहले प्रश्नों का ये प्रश्न है न जब भूत का प्रश्न होगा भूत का कार्य होने से प्राण से भूत प्राण जो भूत का कार्य है कार्य होने से कथम तथा पूर्वकालीन तो तथा पूर्वकालीन प्राण में कैसे बोल दिया पहले प्राण में असर उसके बाद में श्रद्धां श्रद्धा के बाद भूत ये कैसे हो गया यदि नवाच्यम सिद्धांत क्या ऐसा नहीं कहा क्यों सत्यम ठीक है आपका सोच ठीक है किन्तु ये सत्य शब्द तो जो होता है अर्ध स्वीकार में होता है अर्धिकार में होता है संस्कृत में पूर्ण स्वीकार के लिए तो ओम होता है आम होता है अव्यय सत्यम ये भी अव्यय है किंतु यह अर्ध स्वीकार में होता है जहां सत्यम लगता है वहां पर आगे किंतु लगेगा आप कहते हैं ठीक है किंतु होता तो ऐसा है ऐसा होता है सत्तम ठीक है सोचा आपका सिद्धांत बोल रहे हैं ऐसी कल्पना करनी चाहिए ऐसी कल्पना करनी चाहिए सूक्ष्म भूत सृष्टि अनांतरण पहले सूक्ष्म भूत माने अपीकृत पंच महाभूत उनकी सृष्टि के पश्चात प्राणम प्राणम इति की की सृष्टि ऐसा समझ के चलना ऐसी कल्पना करनी चाहिए, चाहिए सृष्टि आशंका इसके फिर अब ये प्राण की सृष्टि के अंतर भूत सृष्टि के आशंका होगी नहीं ये तो थूलभूत आश पंचीकृत थूलभूत विषय तो तथ्य क्योंकि तस् तस्वीर क्या है ये भूत सृष्टि जो है ना पश्चिम भूत सृष्टि जो भूत सृष्टि वो तो पंचकृत फूल विषय उपये पंचकृत फूल के बारे में कहा गया है प्राण की सृष्टि की प्राण की सृष्टि के बाद फूलभूत की सृष्टि की यह अर्थ है ना अतएव भोग साधना अधिष्ठानी उत्तर इसलिए तो कहा ना भोग के साधन के अधिष्ठान आश्रय है उन भूतों की सृष्टि की कहा भोग साधना अधिष्ठानी इत्यादि का भोग के साधन के अधिष्ठान है आश्रय है जहां बैठ करके जीवात्मा mm. भोग करेगा प्राणी भोग करेगा जहां बैठ कर पंचभूतों में बैठ के करना है शरीर में करना है स्थिति की। सूक्ष्म तथा तो अयोगा सूक्ष्म भूतों में साधन के आश्रय बनते नहीं है सूक्ष्म भूतों में कोई कार्य होता नहीं है जो भी व्यवहार होता है स्थूल भूत में होता है होता है भूतों में कोई व्यवहार नहीं हो पाता सूक्ष्म क्या भोग साधन अधिष्ठान के साधन के अधिष्ठान हो नहीं सकते आगे संकल्प शंका न चाहम स्थूलभूत सृष्टि अंतरम इंद्रियम मन सृष्टि होती विरोध है फिर भी एक विरोध आ गया जैसे पंच पंचकृत पंचभूतों की सृष्टि के पश्चात प्राण की सृष्टि प्राण की सृष्टि के बाद की जैसे प्रसंग निकालना है तो इंद्रियों की सृष्टि भी पहले कहना चाहिए था मन की सृष्टि भी होगी अपंजकृत अवस्था के हैं तो यह भूत सृष्टि के बाद में इंद्रिय फिर मन ये सृष्टि कैसे बता रही है एक और आ गया ये कह रहे हैं न एवं अभी चलो मान लेते भूत सृष्टि तो होगा ही अपंजीकृत भूतों की सृष्टि के पश्चात मान लेते हैं पहान की सृष्टि प्राण की सृष्टि के बाद मन की सृष्टि के उत्ति उठ, माना कथन ये विरोध हो रहा है वो भी अपंजीकृत अवस्था वाले है वो एक एक भूतों से एक एक सूक्ष्म शरीर बनना है ज्ञान इंद्रिया बनना है और कर्म इंद्रिया बनना है और मिले हुए से बनना है मन बनना है विरोध होना, पहले होना चाहिए कहा तब कहते हैं भूतारब्ध देहा दिश्टा, प्षानत प्षानत है भूतारब्ध देह अधिष्ठान देखो भाई ये जो इंद्रिया है मन है जब भूतों के द्वारा आरब्ध जो शरीर है बना हुआ जो शरीर है ये जब तैयार होगा तो उनको कुर्सियां मिल जाती तभी कार्य के सक्षम होते हैं कौन सूक्ष्म शरीर तब ये भूतों के बाद उनकी सृष्टि की चर्चा की जब तक उनकी कुर्सी नहीं बनेगी तब तक कोई काम नहीं कर सकते ना आंख देख पाए ना काम सुन पाए ना मन सोच पाए सबको जगह चाहिए कुर्सी चाहिए इसलिए ऐसा कहा सृष्टि तो अपंजीकृत अवस्था में उनकी है किन्तु यहाँ का जो कथन है वो भूत सृष्टि के प्रसार इसलिए भूत सृष्टि भूतों के द्वारा आरब्ध होगा शरीर थोड़ा शरीर थोड़े शरीर में जो तत्थान गोलगे बन गए तब वो बैठ करके काम कर सकते हैं कार्यक्षम होते हैं इसके लिए बाद में कहा यही बता रहे भूतारम्भ देह भूत से आरंभ हुआ कौन है देह शरीर पंचभूतों से बना हुआ शरीर है उसमें अधिष्ठित में उसमें आश्रित होकर ही अधिष्ठित जो होते हैं ये इंद्रियां और मन तेसाम कार्य क्षमा इंद्रिय मनसाम इंद्रिया है मन है सब में कार्य की सक्षमता तभी आ जाती है इसलिए शरीर की की के पश्चात की कथन किया भूत भोग साधनाधिष्ठान भूतान तत्कारण भोग साधन के अधिष्ठान कैसे है भोग के साधन के अधिष्ठान कैसा हो गया प्रश्न उठा तो इसके तत्कारण देखो भोग के साधन तो साधन के अधिष्ठान भोग के साधन तो होता है शरीर जीवात्मा लोक्य कर्म थे कर्मफल भूज्य शरीर लोकह बोते लोक माने शरीर लो, लोचरी दर्शन धातु है उसे गाय प्रत्यय हुआ है अधिकरण आपने जिसमें बैठ करके जीवात्मा भोग करता है उसको लोग कहते हैं किसमें बैठ कर करता है शरीर शरीर को लोग कहते हैं लोचरी दर्शन धातु है, है गाय प्रत्यय करेंगे हलसूत्र से गाय करेंगे चो को घृने तो लग जाएगा को का हो जाएगा बन जाएगा लोक लोकह हाँ। लोक्य थे कर्मफल भूजते यशमिन जिसमें जिसमें जिस फल का भोग किया जाता है किसम किया जाता है शरीर में शरीर को लोक तो कहते हैं। कहते हैं या यही बोल रहे हैं भोग साधन अधिष्ठान भोग साधन के अधिष्ठान तो भूतों को कैसे बोल दिया भोग साधन अधिष्ठानी कैसे बोला कहते हैं कारण भोग साधन के कारण भोग के साधन शरीर है और उसके कारण है कौन भूत इसलिए बोलिए भोग साधन अधिष्ठानी भूतानी इसलिए कारण ऐसा बोला भोग का साधन तो शरीर है और उसका कारण है भूत पंचभूतों से शरीर बना हुआ है इसलिए भोग साधन अधिष्ठानी ऐसा करके बोला भोग के साधन का अधिष्ठान माना आश्रय जहां भोग के साधन रहेगा भोग नहीं भोग का तो साधन भोग तो हो गया शरीर उसका भोग का साधन है शरीर और वो साधन का आश्रय है भूत भूत से बनता है इसलिए कहा कारण भूतानी इत्यादि का कारण कारणभूता इत्यादि इत्यादिश्र कहा था ठीक है तेसाम भूता लक्षण तया, ख शब्द गुणम इत्यादि का असाधारण गुणा उत्ता उन भूतों का लक्षण रूप से कहा आकाश यह करके नहीं दिखाया माने शब्द गुण वाला परिशेष वाला ऐसा लक्षण से कहा शब्द गुण आकाशन ये नई आयुक्तों का लक्षण है लक्षण लक्षण से कहा पहचान कराया क्योंकि लक्षण वस्तु सिद्धि प्रमाणा दो से होती है तो लक्षण से या प्रमाण से लक्षण प्रमाणा प्रतिज्ञा मात्रा नहीं वस्तु सिद्धिर्भवती केवल प्रतिज्ञा कर देने से बंध्या पुत्रो भवती प्रतिज्ञा कर दिया सिद्धि होगी कि नहीं होगी बंध्या पुत्रो भवती सिद्धि नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि चाहे थे लक्षण प्रमाणाध्या वस्तु स्थिति पर वस्तु की सिद्धि लक्षण या प्रमाण दो में से कोई देना पड़ेगा या तो लक्षण बताओ या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बताओ जो भी जो प्रमाण छह चार प्रमाण हो छह प्रमाणों हो जैसे प्रमाण माना गया वहां से बताओ तभी वस्तु की स्थिति तो यहां लक्षण देते हैं शब्द गुणगम गं खम इत्यादि लक्षण बताया आकाश क्या है यह आकाश है ऐसा प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है तो दे दिया गंधवत्व पृथ्वी अलक्षण पृथ्वी क्या है वाली को पृथ्वी कहते हैं आपको विश्वास ना हो जहां जहां देख सारे में ढूंढो अगर कहीं गंध न मिले तो हमको बताना ढूंढ के आ जाओ जहां गंध मिले पृथ्वी है अगर विश्वास ना हो तो आप खोद के देखो नीचे देखो ऊपर देखो सारा घूंढो आपको करते, आप करते रहेंगे हम बोल दिया है हमारे गुरु ने तो ढूंढ लिया था गंधवत्म प्रतिजा लक्षण ऐसा ही तो लक्षण लक्षण से बताते हैं ये कहा भूता नाम लक्षणतया लक्षण लक्षण के माध्यम से बताते हैं लक्षणता लक्षण में क्या रहेगा लक्षणता तृतीयांत है लक्षणतया जैसे साध्य में साध्यता आधार में आधारता वैसे लक्षण में लक्षणताया लक्षणतया तृतीय लक्षण से लक्षण के द्वारा हम शब्द गुणम इत्यादि खम कहा आकाश करके नहीं बता पाए लक्षण बता दिया उसका शब्द गुण वाला को सृष्टि किया वही आकाश इत्यादि इत्यादि ना असाधारण गुण उठता असाधारण गुण बता दिया जिसने असाधारण गुण जो गुण है उसको बता दिया ये लक्षण बता दिया गुणा उठता पूर्व पूर्व गुणानुवृत्ति स्तू पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर उपाधान पूर्व पूर्व गुण की अनुवृत्ति भी दिखाई जैसे गुण आ गया बोला था शब्द दो गुण वाला बताया था ऐसा पूर्व पूर्व गुण अनुवृत्ति पूर्व पूर्व गुण की अनुवृत्ति जो दिखाई भाष्य में वो किसके लिए पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर उपाधान पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर का उपादान कारण है आकाश कारण है का। उपादान कारण है वायु का वायु उपादान कारण तेज का तेज उपादान कारण जल का जल उपादान कारण पृथ्वी एक पूर्व पूर्व होंगे और दूसरी बात्यारत में सिद्धार्थम पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का स्थूल पुर्वा होते जाते हैं आकाश की अपेक्षा वायु स्थूल है वायु की अपेक्षा तेज स्थूल है तेज की अपेक्षा जल स्थूल है जल की अपेक्षा पृथ्वी स्थूल है सबसे स्थूल पृथ्वी है देखिए एक बर्तन में मिट्टी भरी आप सूखी मिट्टी भर दीजिए पृथ्वी सूखी मिट्टी पृथ्वी होगी अच्छा उसमें पानी डालेंगे और आगे मिट्टी जाएगी कि नहीं आएगी उसमें पूरा भर दिया कि पानी डालेंगे तो एक गिलास पानी को जाएगा उसमें क्यों सूक्ष्म है इसकी अपेक्षा सूक्ष्म है इसलिए घुसा पानी घुसा मिट्टी भरने के बाद मिट्टी तो नहीं घुसके पानी घुस जाता है सूक्ष्म है किंतु एक गिलास में पानी पानी रख दीजिए, ठीक अच्छा उसके बाहर पानी आ सकता कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता किन्तु गिलास के भीतर में आप एक बत्ती जला दीजिए उसके प्रकाश बाहर आ सकता कि नहीं आ सकता है आ सकता है इसके मतलब वो सूक्ष्म है गिलास को भेदन कर सकता है प्रकाश जल भेदन नहीं कर सकता जल स्थूल है तेज की अपेक्षा तेज मान प्रकाश में जो तेज है ऐसा है क्योंकि जहां पर तेज भी न जा सके प्रकाश का कोई कंद्रा हो कंदरा हो लंबी लंबी कंदराए हो ऐसा जगह हो वहां भी वायु होगा कि नहीं होगा ऑक्सीजन जिसको बोलते होगा कि नहीं होगा है नहीं तो मर जाए जाते हैं समुद्र के नीचे जाते हैं गोताखोर नीचे होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं जहाजों में डूबते हैं बहुत कुछ करते हैं किंतु वहां प्रकाश तो नहीं है किंतु अक्सीजन वायु है वायु सूक्ष्म है जहां तेज की गति में वहां भी वायु किंतु तो आकाश तो जहां ऐसे वायु भी न हो ऐसे स्थान में भी है लुहा को आप ठोस बोलते हैं लुहा हो पारा हो ठोस बोलते हैं घनीभूत जिसमें कई जगह नहीं है बोलते हैं ऐसा है ना जगह नहीं है फिर वो टूटता है कि नहीं टूटता है टूटता है टूटना मैं क्या है जगह थी तब तो टूटा वहां भी खोखला पना है आकाश है सबसे सूक्ष्म आकाश उत्तर उत्तर जो होते हैं थूल होते जाते हैं क्यों ज्यादा ज्यादा गुण हो गए वहां जितने ज्यादा गुण वाले हैं वो स्थूल हो जाता है ज्यादा कम गुण वाला है वो सूक्ष्म होता है और निर्गुण परमात्मा कितना पर सूक्ष्म होगा अब सूची जिसमें कोई गुण ही नहीं है एक एक गुणों के तार तब में कम होने से भी सूक्ष्म होता गया पंचभूतों में देखा जिस पर कोई गुण ही नहीं है वो कितना सूक्ष्म होगा आप सोच सकते हैं चलो वायु यह कहा वायु स्वेण रूपण इत्यादि कहा कहते हैं श्रुत वायु इत्यादि प्रथमा तृतीया था श्रुत में तो वायु शब्द है खम वायु ज्योतिरापा ऐसा कहा वायु पुलिंग में प्रथमा में प्रयोग किया है किंतु बायु द्वितियां भाषिकार ने दी करके अर्थ कर दिया बायु ऐसा अर्थ किया है श्रुति में है प्रथमांत उसको द्वितियां करके लेना चाहिए टीकाकार हैं श्रोताओ बायु इत्यादि प्रथमांत द्वितिया था जो जो जो वहां पर प्रथमांत शब्द आए हैं उनको द्वितिया करके लेना चाहिए श्रुति में जो जो प्रथमांत जहाज आए हैं उसकी सृष्टि की उसकी सृष्टि की सब द्वितिया लगती है अस्त्री जता है ना लग लग का प्रयोग है उसकी सृष्टि की तम अस्त्री तम अस्त्र इत्यादि होगा तो जो जितने भी प्रथमांत सब श्रुति में है उनको द्वितियां कर देना चाहिए यही कहा आगे प्राणम अस्त्रजता द्वितीय उपक्रम क्यों कहते हैं द्वितिया के द्वारा आरंभ किया है सब प्राण अस्त्रजता उपक्रम और उपसंगार आदि को लेकर के श्रुति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो उपक्रम में द्वितियां है इसलिए आगे खम वायु खम तो है दोनों में चल सकता है प्रथम द्वितीय दोनों में चल सकता है न कुशल निकल वाला है निर्धारण करना क्योंकि प्राणम और पक्का है और वायु प्रथमा दिख रहा है तो उसको द्वितीय क्या करना चाहिए उपक्रम द्वितियां से है एक तयरे व इत्यादि आश्रम तयरे वह इसके लिए बोलना चाहते है तयरे वूत आरब्धम इंद्रियम ये प्रकार उनी भूतों के द्वारा उत्पन्न हुए दो प्रकार के इंद्रिया जो बुद्धि कर्मार्थम से दस संख्यम भाष्य में बोला था कुछ ज्ञान के लिए है कुछ कर्म के लिए है दस है तैरे बने अपचीकृत अवस्थायाम इत्या अपंचीकृत अवस्थायाम तैरे भूत ऐसा लगाना माने अपंचीकृत अवस्था में उन्हीं भूतों के द्वारा पंचभूतों से इन दस इंद्रियों की सृष्टि की सत्गुणाश से इंद्रियों की ईश्वर श्यामकम मन जो होता है इंद्रियों का नियामक होता है इंद्रिया नियम्य है मन नियामक है उसकी सृष्टि की बोलना आगे उसके बाद मन सृष्टि के बाद में अन्न की सृष्टि बताई अन्न के बाद बल की सृष्टि बल की सृष्टि के बाद में तप की सृष्टि यही है ना तब किसके लिए तो कहा संकर्य क्या है ना तपो विशुद्धि साधन संकर्य भाष्य ऐसा है क्या संकर्य क्या है अभिशुद्ध सत्व सत्वतया पापा चरण तई पाप ही संक्रिय वाणा पापों से संकीर्ण हो क्यों अभिशुद्ध सत्वतया विशुद्ध सत्व गुण नहीं है जिनमें में विशुद्ध सत्व गुण होगा वहां तो पापाचरण होगा ही नहीं विशुद्ध सत्व गुण जहाँ होगा वहां पापाचरण होगा ही नहीं वहां संक्रमाण नहीं होता उनके लिए विशुद्धि की जरूरत नहीं सब जो अंतकरण शुद्ध हो चुका है सत्गुण विशुद्ध है जिसका यहाँ अविशुद्ध सत्वत अंतकरण जिसके शुद्ध होने से पापाचरण है न पाप के आचरण करेगा वो व्यक्ति अंतग्रणी शुद्धि न होने से इसलिए तई पाप ही संकीर्य उन पापों से संकीर्ण हो गए जो लोग संकर्य हो गए मिश्रित हो गए उनको संकर आया पाप के हटाना है केवल पुण्य को रखना है इसके लिए चित्त शुद्धि साधन तपो विशुद्धि भिसु, का साधन अंतल शुद्धि का साधन है चित्त के साधन तब की सृष्टि की यह आगे जब तब की सृष्टि हो गई तब की सृष्टि के बाद में मंत्रों की सृष्टि हो गई मंत्रों की सृष्टि तो के बाद में कर्मों की सृष्टि तो कर्म के सृष्टि के बाद में फल की सृष्टि तो लोक्य लोक थे भूज्यते लोक फलम लोग लोक, लोक फल है यहाँ लोकमा ने आगामी शरीर को कहा नामचा बोल दिया जब तत् व्यक्ति तैयार हो गए पूर्व में कर्म किया कर्म करने पर शरीर मिल गया आगामी शरीर मिला फिर एक एक शरीर में एक एक नाम क्या नाम देते हैं नाम छ अच्छा, इत्यादि कहा था ब्राह्मणादि नाम ना उक्त व्यवहार अशंकरार्ह नाम ही देना पड़ता है व्यवहार में शांकर् न नह, हो जाए नहीं तो व्यवहार चल नहीं पाएगा तत्त व्यक्ति का तत्त नाम तो हमें इनमें से एक व्यक्ति के जरूरत है अब किसी का नाम ही ना हो तो किसको लाए मुश्किल पड़ेगा इसलिए नाम देना भी जरूरी है ब्राह्मणादि नाम नाम अयम ब्राह्मण ऐसा बोलेंगे तो इतर को नहीं आ सकता ब्राह्मण आगु ब्राह्मणी और दूसरा नहीं आ सकता ये व्यवहार सिद्धि के व्यवहार सिद्धि के लिए वास्तव परमार्थ के लिए कोई नाम की जरूरत नहीं है ये लोक व्यवहार सिद्धि के लिए ये कहा ब्राह्मणादि नाम नाम उक्त व्यवहार असंकार असंकारार्थम ये ये ब्राह्मणादि नाम के द्वारा जो व्यवहार है उसको संकर हो जाए विस्तृत न हो जाए जाए इसके लिए है कहा ब्राह्मणादि ना। दो नंबर की टिप्पणी भाष्यस्त आदि शब्दादि गृह प्रयोजन भाष्य में आदि है नामच देवदत्तो यज्ञ इत्यादि जो आदि शब्द है इत्यादि में आदि है वो आदि को लेकर कहा भाष्यस्त आदि शब्द है उसके द्वारा ब्राह्मणादी ब्राह्मणादी नाम टीकाकार ने ग्रहण कर दिया इनकी सृष्टि का प्रयोजन पता था नाम सृष्टि का थी के ब्राह्मणादी किसके लिए व्यवहार में असंकरता हो जाए संक्रता न हो इसके लिए टीका बताया था ब्राह्मणादी उगता अच्छा कृतो योग ब्राह्मणादिम के द्वारा उगता मानी कृत जो योग जो व्यवहार है वह ब्राह्मण हो बृहस्पति जेता इत्यादि व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार का रहा ब्राह्मण हो तो बृहस्पति सबके द्वारा क्या करे और क्षत्रिय होगा तो राजस्व के द्वारा क्या करे इत्यादि इत्यादि है लक्षण तत्र क्षेत्रीय प्रसति प्रसक्ति आत्म का संकर पर ब्र, अयम ब्राह्मण क्यों पड़ा ब्राह्मणों बृहस्पति शब्दे में क्षत्रियदि की प्रसक्ति थी अगर ब्राह्मण शब्द बोल देंगे तो वह शंकर हट जाएगा शांकर्य हट जाएगा क्षत्रिय नहीं आएगा ब्राह्मण ही करेगा उसको ऐसा अत्र इत्यादि ना ना अत्र इत्यादि इत्यादि पर शब्द से क्या लेना अत्र इत्यादि इत्यादि ना, ना। शब्द भाष्य में जो इत्यादि शब्द इसके द्वारा क्या लेना ये कहना चाहते हैं तो भाष्य में जो इत्यादि है उसके द्वारा क्या लेना है देवदत्ता दि नाम ग्रह देवदत्ता एक दत्ता इत्यादि लेना एक नाम ग्रह व्यवहारे एकदत्ता आदि संकर परिहार है उस जब देवदत्ता आदि नाम ले लेंगे उस काल में एक दत्ता का नाम का शंकर नहीं होगा विस्तृत नहीं हो पाएगा एक ही व्यक्ति आएगा एक फल होगा एक नमो ईश्वर सृष्टि उगत्या नमो ईश्वर सृष्टत्व तो उगत्या कला राम सत्यत्व अंगी कर्तव्यम अब एक प्रश्न आता है हमारा ईश्वर ने सृष्टि किया है ना तो ईश्वर सत्य है तो सत्य ने सृष्टि किया तो कला भी सत्य होंगे प्राणादि कला सत्य होंगे ये संकल्प है ना नृष्टत्व होते है ईश्वर के द्वारा सृष्ट बताया इनको सृष्टत्व तो कहने से कला राम सत्यत्म कला को भी सत्यत्व स्वीकार करना चाहिए सोलह कला सत्य मानना पड़ेगा ईश्वर ने सृष्टि किया मिथ्या कैसे मानेंगे इनको सत्य कहना पड़ेगा पूर्वाजर का आरोपे सुक्ति रजत सृष्टत्व्यवहार तो आभा आरोप करते हैं सुक्ति में रजत के आरोप करते हैं उसको सृष्टि सृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता है चांदी की सृष्टि की ऐसा बोलेंगे क्या अथवा देवदत्ता ने सुक्ति में रजत देखा होगा देखा तो बोले दृष्टा बोलेंगे ना कि सृष्टि अस्त्र नहीं बोलेंगे देवदत्ता रजते सुक्त रजतम अस्त्री ऐसा प्रयोगता नहीं करते हैं देवदत्ता ने रजत की सृष्टि की ऐसा नहीं बोलते हैं तो ईश्वर ने सृष्टि किया कहा सत्य मानना चाहिए आरोप जो आरोप पदार्थ होता है सुक्ते सुक्ते में जो रजतादि का आरो उसमें अभाव सृष्टत्व व्यवहार नहीं होता यह पूर्वादी शंका कर रहा है ये तो ईश्वर ने सृष्टि की कहा है अस्त्री जता आया सत्य मानना चाहिए कलाओं को कहा अभा आशंक ऐसा शंका उठा करके कहते हैं अंगुल्य अवस्टम्भ नेत्र मर्दनादिना प्रयत्न श्रिष्ट देखो मशक पक्षि का भी आरोप देखा गया है कहते हैं कैसे देखा है अंगुल अंगुली अवस्टम्भे ना अंगुली के संयोग से विशेष संयोजन अंगुली को यहाँ दबाएंगे जब अवस्टम्भ करेंगे दबाने से नेत्र मर्दनादिना अवस्टम्भ माना संयोग अंगुली के संयोग करके नेत्र को मर्दन करना दबाना चक्षु को दबाएंगे दबाने से दबाना रूप जो प्रयत्न होगा, गए मर्दनादि प्रयत्न है ना मर्दनादि जो प्रयत्न है दबाना प्रयत्न है उसके द्वारा सृष्टस् सृष्ट होता है द्विचंद्र चंद्रमा एकता दो दिखेगा द्विचंद्र मक्षिका का रे मच्छर दिखाई देगा मक्षिका दिखाई देगी उस ये अंगुली में अंगुली नेत्र तो दबाने पर इत्यादि में आरोप प्रदर्शन आरोप देखा है श्रेष्ठ पदार्थ है वो अंगुली अंगुली दबा करके सृष्टि की गई है किंतु वहां भी आरोप देखा जाता है यह उत्तर दिया क्योंकि में आया है न तत्र रथा न रथयोग न पंथान अथा रथान रथ योग पथा सृजत वृद्धार आया उस स्वप्न अवस्था में न घोड़ा है न ये गाड़ी है न घोड़ा चलने वाला मार्ग है कुछ भी नहीं है अकेला सोया हुआ जीवात्मा अकेला होता है स्वप्न दृष्टा अकेला होता है कुछ भी नहीं वहां माना दृश्य है ही नहीं वहां घोड़ा दौड़ाता हाँ गा वही हाँ रहा है पीछे बैठने वाला भी वही हो जाता है रथी भी बना हुआ है सारथी भी बना हुआ है आ, भी चल रहे हैं रथ भी है मार्ग भी है सुंदर जीटी रोड बन के चल रहा है सब कुछ दिखता है किंतु वह रथ है क्या नहीं है किंतु सब कुछ बनाता है आरोप हैथान रधा योगान पथा श्री जाना है न तथ रथा न रथ योग न पंथान अथाथान प्रथ सृजते ऐसा आया होने पर असत्य है, है? इसलिए कला भी श्रेष्ठ शब्द आने मात्र से सत्य नहीं माना जाए कला को भी एक अपूर्वादी कहा था ईश्वर ने सृष्टि किया है श्रेष्ठ शब्द आया है इसलिए कला को सत्य मानना चाहिए कहा था वो सत्य नहीं हो सकते एक कहा श्रिष्टत्व शोक भ्रमत्व तो दर्शनात् भ्रम दिखाई पड़ा है इसलिए ये नहीं कह सकते कि श्रिष्ट कहने मात्र से सत्य हो जाए ऐसा नहीं कह सकते एक कहा कहा एवं यथ कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्ष प्राणियों के जो अविद्यादि अविद्या काम कर्म रूपी दोष मान बीज है उसकी अपेक्षा करके ईश्वर ने सृष्टि की है जब तक अज्ञान है तब तक कलाएं हैं उनके लिए मच्छर है मक्खी है इत्यादि अथवा स्वप्न श्राचार स्वप्न दृष्टा के द्वारा, द्वारा श्रेष्ट जो पदार्थ होते हैं सर्व पदार्थ वो कल्पित ही होते हैं वो ठीक है अविद्या काम कर्मादि दो रूपम यद बीजम यही है अविद्यादि था ना वास्तव में उसका अर्थ अविद्या काम करवाद अज्ञान है अज्ञान से विषय की इच्छा होगी हो गया काम माने इच्छा अविद्या काम और इच्छा होने पर उसके अनुकूल व्यापार करेगा कर्म करेगा यही तीनों को तो संसार मानते अविद्या काम कर्म यही तीनों संसार है अज्ञान है अज्ञान होने पर लोकादि की इच्छा होगी काम हो गया काम होने पर कर्म करेगा तत्नुकूल जिससे वो प्राप्त हो यही संसार है अविद्या काम कर्म आदि दो सौ रूप हम यदीज जो बीज है तद अपेक्षाया उस अपेक्षा उसी की अपेक्षा से तद साधन ही कृपा उसी को साधन बना करके ये लोक सृष्टि करता परमात्मा अविद्या काम कर्म ही साधन है लोक बनाने के साधन यही है तीनों होने से अज्ञान है इच्छा जग जाती इच्छा जगने से कर्म करेगा कर्म करने से लोग फल मिलेगा यही हो है इसी को साधन करने तयवीर का शब्दों नेत्री अंगुल अष्टमादि उपलक्षण था शब्द दिया है भाष्य में किंतु कि नेत्र अवस्तम का आदि थी टीकाकार और बोल दिए ये उपलक्षण है वो तैबीरिक कहा चंद्रादी दिखाई पड़ते हैं जैसे वाले को दिखाई पड़े, वैसे नेत्र को दबाने पर भी दिखाई पड़ता है यह आत्मज्ञान आत्म के लिए प्रसंग है ध्यान दे रहा आत्मज्ञान आत्म प्रतिपत्ति आत्मज्ञान अध्यारोप बता दिया केवल एक ही आत्मा सिद्ध करना है वहीं से सारी सृष्टि दिखाई अब सब उसी में लय दिखाएंगे अगले मंत्र में सब उसी में लय दिखाएंगे तो किंचना सिद्ध हो जाएगा एक ही आत्मा सिद्ध हो जाएगा आत्मा ज्ञान के साथ में यही है अध्यारोप अपवाद अध्याम जिस प्रपंच प्रपंच थे उस आत्मा की चर्चा आरोप और अपवाद के बिना संभव ही नहीं है मनवाणी का विषय नहीं है उसको मनवाणी का विषय बना के चलना है तो अध्यारोप और अपनी अध्यारोप्त अध्यारोप हो गया कलाओं की सृष्टि हो गई अध्यारोप हो गया तथा अपवाद हम बता रहे थी अब उसके अपवाद का अवतरण देते अपवाद मंत्र आएगा फिर कलाओं का जैसे सारे नदियों नदियों का अयन गति होती है समुद्र होता है समुद्रायन होते हैं समुद्र है। में मिलने पर अपना नाम रूप खो जाते हैं ऐसे ये भी, भी पुरुष से बाहर हो गए बाहर से धारण कर बैठे हैं जब पुरुष में मिलेंगे नाम रूप हो जाते हैं इत्यादि बताएंगे है। एक आप इत्यादि पुनः तस्वीर ये पुरुष प्रलिगन थे जहां से उत्पन्न हुए थे हो जाते हैं हितवा नाम रूपा विभाग जब बाहर आने पर नाम रूपाधि विभाग हो रहे थे अब फिर उसको पर्याग करके पुरुष रूपी हो जाएंगे ये ये जाएं मंत्र समय हो गया ये रखने ओम भद्रम पश्यक्षा स्थिर ओम शांति